प्रश्न उत्तर प्रश्नोत्तर मारा, दोष विचार एवं निवारण जिज्ञासा किसी घटना को देखकर भय उत्पन्न होने में क्या कारण है कहते हैं भय उत्पन्न होने के समय इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए इसमें क्या रहस्य है समाधान भय का विषय सामने उपस्थित होने पर जीव के शरीर में विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का संघर्ष होता है उससे मन में एक प्रकार की विषम अवस्था उत्पन्न होती है वह बढ़ती जाती है तो मन में बेचैनी होने लगती है जैसे शरीर में कंपन होना निद्रा ना आना रोम खड़े होना इत्यादि इसे ही भय कहते हैं इष्ट देवता के मंत्र का जप करने से तत्संबंधी परमाणु बाहर से आकर्षित होकर शरीर में प्रवेश करने लगते हैं जिससे भय को उत्पन्न करने वाले परमाणु शांत हो जाते हैं साधक के भाव की प्रबलता से कभी कभी वे परमाणु इतने घनीभूत हो जाते हैं कि उसे इष्ट का दर्शन भी हो जाता है जिज्ञासा जीवन में दीनता ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए समाधान इसके लिए पहले दीनता के कारण को पकड़ना पड़ेगा जब कारण पकड़ में आ जाएगा तो उसे नष्ट करने का उपाय करना पड़ेगा जब कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेगा दीनता में मुख्य रूप से दो कारण हैं संसार की कामनाएँ और अहंकार कामनाएं रहते हुए आप दीनता से मुक्त नहीं हो सकते वे आपको किसी के भी सामने झुका सकती है दीनता में दूसरा कारण है अहंकार अहंकारी व्यक्ति में दीनता रहेगी ही जब वह अपने से छोटे को देखकर अहंकार करता है तो बड़े को देखने से दीनता महसूस करेगा ही हमने देखा है यहाँ आश्रम में फॉरेस्ट का रेंजर आता था तो वह बैठने के लिए कुर्सी चाहता था एक दिन उसका बड़ा अधिकारी कंजरवेटर आश्रम में आया तो हमने देखा कि वह रेंजर को जो हमेशा बैठने के लिए कुर्सी चाहता था आज बाहर गेट के पास खड़ा है अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही है देखो यह दशा होती है अहंकारी की इसीलिए यदि दीनता से मुक्त होना चाहते हो तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा अपने से छोटों के सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा और इच्छाएँ समेटनी पड़ेगी जिज्ञासा संतों से सुनते हैं कि अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है इसे मिटाने का उपाय क्या है समाधान अरे पहले विचार करके देखो कि तुम्हारा अहंकार सच्चा है या झूठा एक लाख पावर का बल्ब है जो बहुत प्रकाश कर रहा है दूसरी ओर एक जीरो पावर का बल्ब टिमटिमा रहा है लाख पावर के बल्ब को बहुत अहंकार हो रहा है कि मैं इतना प्रकाश दे सकता हूँ पर क्या उसका अहंकार सच्चा है स्विच आप कर दो और उससे कहो प्रकाश करो केनो परिषद में आख्यायिका में देख लो परमात्मा यक्ष का रूप लेकर आता है और एक तिनका अग्नि और वायु के सामने रख देता है अग्नि पूरा जोर लगाकर भी उस तिनके को जला नहीं पाया और वायु उड़ा नहीं सका उनका अहंकार कहाँ चला गया परमात्मा की शक्ति से ही वे अपना काम कर पाते हैं इसी प्रकार हमें नेत्र स्रोत्र बनाकर उसी ने दिए हैं वही हमारे प्राणों को चला रहा है सारी शक्ति हमें उसी से मिल रही है और हम व्यर्थ अहंकार करते हैं जिस दिन इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे उसी दिन तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा